n a m a こ k a r m i t ているのは、私たちの誕生日の誕の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日のの誕生日のの誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕の誕生日の誕生日のの誕生日のの誕生日のの誕生日のの誕生日のの誕生日のののののの मुस्लिम पर्सनल एक्ट, हिंदू पर्सनल एक्ट मैं सिर्फ उसी के ऊपर ये वीडियो है। कोई किसी से शादी करता है और शादी किस धर्म का है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है और वो मुद्दे पॉलिटिक्स का टॉपिक होना भी नहीं चाहिए। तो अब पूरे हिंदुस्तान में हर साल एक डेढ़ करोड़ शादियां होती होगी, कम स ウスメセキッネイ interreligion marriages タコイン official s t a t i s t i c ウスタコ official j u p p b a s j r a n m g a c a t i s t i c s Shadikatha Nikia, Yadinir, or statistics merepas b i n しかこのようなタピックをしたいのは、legal issues を受けたらす。というわけで、このことです。これが最初のことです。もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、ももし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、し、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、 उसके खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए और वो उनकी मर्जी की बात है पर उसमें कुछ कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि शादी के बाद जो मुस्लिम लड़का है वो कह सकता है तलाक तलाक तलाक और उसी वक्त डिवोर्स हो गया しかし、498年の時に、298年の時に、298年の時に、298年の時に、298年の時に、298年の時に、298年の時に、29年の時に、29年の時に、29の時に、29年の時に、29年の時に、で9年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、29年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に、2年の時に2年の時に、2年の時に、2年の時に2年の時に2年のに2年の時にの時に2の時に2年の時にに2年の時に तो हिंदू लड़की केस कर सकती है लेकिन इसमें वो भी कमजोर हो गया क्योंकि हसबैंड ने वो तलाक तलाक तलाक दे सकता है या तो धमकी दे सकता है और हसबैंड ये भी धमकी दे सकता है कि मैं दूसरी शादी करूँ वालों की मुस्लिम पर्सनल एक्ट में चार शादियों का की परमिशन है तो उसकी वजह से एक्सप्ल गारत में काफी सारे marriage act है, Hindu marriage act, Muslim personal law, Sikh marriage act भी है, tribal marriage act भी है, और आ, आ, इस तरह से चार तो special marriage act है, तो पांच तो मुझे पता है शायद और भी हो, उसके उपर भी एक कानून है कि अधी कोई community प्रूव करती है, कि ये हमारा custom है, रिवाज है, और रिवाज के खिलाफ अभी तब कोई का どういう意味でのセク ularism を言うか、そして、セク ularism の definition は、セク ularism の concept。何だ concept。concept は、ロンカーのことです。ロンカーのセク ularism ロンカのようなことです。ロンカのようなことです。ロンカーのようなことです。ロンカーのようなことです。それは、ロンカーのようなことで वो उस एरिया के जो कानून थे वो चालू रखते थे। तो रोम का, फिर भी मैं बोलता हूँ रोम में सेक्युलरिज्म नाम का शब्द नहीं था, लेकिन सबसे पहला यदि सेक्युलरिज्म का कोई अमल किया हो, तो वो रोम ने इस तरह से किया था कि वो जो भी एरिया को टेकओवर करता था, वहाँ इकोनॉमिक लीगल सिस्टम, इक अमेरिका में इस तरह से नहीं है फिलहाल वहाँ पे कोई भी धर्म का आदमी हो आ, लेकिन शादी के जो कानून है वो सब के लिए समान है लेकिन अलग-अलग राज्यों में वो अलग-अलग है अमेरिका में मैरिज रिलेटेड कानून जो है डीलज़र्सी में अलग है न्यूयॉर्क में अलग है कैलिफोर्निया में अलग-अलग राज्य या कि जो डेफिनेशन है वो इसी सेंस में है कि यदि कोई हिंदू लड़का या हिंदू लड़की यदि हिंदू मैरिज एक्स से जीवन जीना चाहते हैं तो क्या बुराई है या तो मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की शादी करने के बाद चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू हो तो इसमें क्या बुर हमें सिख मेरे जब के अनुसार जीनाया है, तो उसमें क्या को रही है। इसलिए individual freedom और traditions, social traditions उसको accept करना है या नहीं। इसलिए हमारे यह आप देखोगे तो जो economic laws है और commerce से related laws है, administration से related laws है, वो सब के लिए सेम है। कि जैसे taxation का कानुन तो वो हिंदू-muslim सिख सब के ल マリアージュレーター、マリアージュレーター、ディボーシュー、ステーレー、アラグル、コミュニティー、アラグル、カノン、チャーれまアップヌイディオ、イエシシュー、ナイエキ、コマンアット、ウナチェイヨ、ウナチェイヨ、ウマキシュー、オールビデオ、ミュー、ウマはシュー、オールビデオ、ミュー、ウマキシュー、オールビデオ、ミュー、ウマキシュー、オールビディオ、めマキシュー、オールビディオ、ウマキシュー、オールビディるオールビディオ、 では、今日いのは何は何をては何をいるのているをしてるのいているのか、私は何をいるのか、私はしのか、私ているのか、私は何いるののか、私は何をしいるか、は何をしてか、私は何をのか、私をいるのか、私は何いしていか、のの <c oughs> कि मुस्लिम लड़का यदि हिंदू लड़की से शादी करता है, तो उसे हर तरह की उसे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है कि मान लो मैरिज के बाद तो प्रॉब्लेम हो गया, लड़के को प्रॉब्लेम हो गया तो उसे कोई प्रॉब्लेम नहीं है तलाक तलाक तलाक के खत्म कर दिया, लड़की को प्रॉब्लेम है तो उसको प्रॉब्ले� しかし、これが大事す。し、uh,、たの問題は、たちの問題は、私た問題たは、のは、のは、のは、たのたは、問題では、 マニアタイムの s 題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムは、マニアタイムの問題は、マの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタの問題は、マニアタイムの問題は、マニアタは、ののは、の問題は、問題の問題は、 अन्यायी पूर्वाधार ऐसा एसाइ, ऐसा ही मंत्री है। तो अब इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो मैंने जो कानून प्रपोज कर रहा हूँ वो ये है कि ग्यूमन एम्पावरिंग लॉ कि स्त्री को सशक्तिकरण करने की जो बात है वो इस तरह से है कि कोई भी लड़की यदि किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करती है फिर वो मु तो लड़की को ये अदालत के अंदर छूट होनी चाहिए कि वो दो में से किसी भी मैरिज एक्ट को पसंद कर सके यानी उसका जन्म यदि हिंदू धर्म में हुआ है और उसकी मुस्लिम लड़के से शादी हुई है बाद में उसने मुस्लिम धर्म में स्वीकार किया हो या ना किया हो लेकिन अदालत के अंदर उसे ये छूट मिलनी चाहिए क उस पे हिंदू मैरेज एक्ट अप्लाई होना चाहिए तो अदालत उस कानून उस केस पे हिंदू मैरेज एक्ट अप्लाई करेगी यानी कि हमें ये जो मैं कानून प्रपोज कर रहा हूँ उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है ये जो लड़की के प्रोटेक्शन बढ़ाने के में बात कर रहा हूँ फिर वो कि किसी मुस्लिम लड़की ने यद और यदि कोई Christian लड़की है उसने यदि Hindu लड़के से शादी की या Muslim लड़के से शादी की तो अदालत के अंदर कह सकती है कि कोई हमारे भी जो जगडा हुआ है उसमें Christian marriage act अपलाई होना चाहिए या तो जो लड़के का धर्म है Hindu marriage act या लड़का Hindu है या Muslim marriage act तो ये इस もしこの問題は、私たちのことは、私たちのことは、私 m ちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たち e ことは、私たちのことは、私たちのこ e は、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのこと e 私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのこと और फिर से आ, आ, तो इसके बाद क्या हो सकता है वो तो अब लड़की का डिसीजन हुआ पर आम तौर पे क्या होगा आम तौर पे कि हिंदू मैरिज एक्ट में लड़की को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं रहा है तो यदि किसी हिंदू लड़के ने यदि किसी हिंदू लड़की ने सॉरी यदि किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी तो हिंदू लड़की को नए कानून जो मैंने प्रस्ताव किया उससे फायदा ये होगा कि वो अदालत में कह पाएगी कि हमारा जो झगड़ा है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चलेगा यानी लड़का दूसरी शादी नहीं कर सकता तलाक तलाक तलाक कहके वो तलाक नहीं दे सकता जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में है मुस्लिम पर्� हर एक हिंदू लड़की है, वो यदि मैरिज अच्छा चला तो तो अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा चलेगा। लेकिन यदि मैरिज में प्रॉब्लेम आता है, तो उसको कानून प्रोटेक्शन दे पाएगा, ये इस पन्ने पे भी वो अदालत में अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मत मांग सके। और इसी तरह से यदि किस यदि वो मुस्लिम पर्सन लैक्टी वॉक करती है, तो इन लड़कों को छूट मिल जाएगी, वो तलाक तलाक करके मैरिज खत्म कर सकें, या तो वो बिना कम्पनसेशन के डिवोर्स दे सकें, या तो वो एक और शादी कर सकें, मतलब तो ये तो उसका केस कमजोर हो गया, तो ये हो होगा नहीं इस तरह से। पर जो प्रोटेक्शन मिलेगा शादी के समय निकानामा यानी निकाका एग्रीमेंट उसमें ये तय किया जाता है कि यदि डिवोर्स होता है तो कितना पैसा दिया जाए उसमें रुपये का जिक्र कम होता है आम तौर पे उसमें जिक्र होता है चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के सिक्का यानी एक तोले का सिक्का दस ग्यारह बारह ग्राम का सिक्का तो निक कि यदि डिवोर्स हो जाता है तो सौ चांदी के सिक्के या सौ सोने के सिक्के या जो भी रखना वो उस समय डिसाइड करके रख दिया जाता है तो होता क्या है कि जब शादी होती है तब लोग अक्सर ये सोते हैं कि भाई डिवोर्स तो कभी होने ही नहीं वाला पूरी जिंदगी ये शादी चलने वाली है तो कभी-कभी अमाउंट -कभी 10 हजार से ज्यादा नहीं हुआ मतलब 5-7 हजार रुपए ही हुआ तो बहुत सारे निकाम में मैंने ये देखा था कि 10 चांदी के सिक्के 50 चांदी के सिक्के इतनी शादी किया तंबा डिवोर्स का कॉम्पलीशन होता है और बस वो फाइनल होता है जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ भी अम उस इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे अदालत कई करती है कि मिनिमम कंपनसेशन इतना होगा। मान लो कि मान लो हसबैंड साल का एक करोड़ कमा रहा है, तो अदालत कह सकती है कि भाई कंपनसेशन आपको साल में कम से कम बीस लाख देना पड़ेगा, दस लाख देना पड़ेगा। हसबैंड यदि साल के पांच लाख कमा रहा है, तो अदालत कहेगी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है और यदि उसे बाद में तलाक चाहिए तो उसे कम्पनसेशन मिल पाएगा अभी के कानून में कम्पनसेशन का कोई आधार नहीं अब सवाल आता है कि ये कानून सेक्युलरिज्म को भंग करता है बिल्कुल नहीं करता क्योंकि इसमें तो लड़की को छूटे रहे कि वो कौन सा कानून प कि तू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चाइल्ड ये डायरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएस निकाला जाता है डायरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल मैं भूल गया 56 या 57 मुझे 51 या 52 कि महिला और बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कानून बना सकती है और वो कानून यदि किसी पुरुष के भंग नहीं हो रहा पहले तो क्योंकि लड़की का भी तो धर्म था शादी से पहले और वो धर्म कायम रखने का उसको भी अधिकार है तो right to religion इसमें भंग नहीं हो रहा और यदि right to religion भंग हो भी रहा है तो directive principle of state policy में जो लिखा है कि महिला को बचाने के लिए सरकार ऐसे कानून बना सकती है जिससे कि fundamental right का भंग भंग हो तो वो valid अभी इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं बाद में नाम भी दूंगा कौन-कौन विरोध कर रहे हैं। ये कानून फिर से मैं एक लाइन में समराइज करता हूं। पहले कि कौन किस धर्म से शादी करता है उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। नहीं हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट म सवाल ये आता है कि जब हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो कानूनी प्रोटेक्शन उसका कमजोर होना चाहे हो जाता है। आज के कानून से कानूनी प्रोटेक्शन उसका कमजोर हो जाता है, और वो कानूनी प्रोटेक्शन रिस्टोर करने के लिए मैं एक कानून प्रपोज कर रहा हूँ कि एक कानून लाया जाए कि ज Marries a boy of a different religion B, then in case of any marital dispute such as divorce or domestic violence or compensation or adoption, the girl can, in the court, can demand application of marriage law of religion A or religion B as she, as she decides. एक धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर दी है, तो और शादी से रिलेटेड कोई झगड़ा अदालत में आता है, शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, अनॉप्शन से रिलेटेड, कम्पनशन से रिलेटेड, तो लड़की को ये छूट होगी कि अदालत में ये कह सके कि उसे ये मुकदमा धर्म एक ही काम है, यहाँ पे मैं स्त्री की परिस्थिति को मजबूत करने की बात करना हो, किसी धर्म को दबाने की या दबन करने की बात नहीं करा। तो मैंने अपने जो भी ये कानून का सर्कुलेशन क्या मैंने फेसबुक पे डाला और लोगों को ईमेल भेजा कि ये मेरा प्रपोजल है। तो अधिकतर लोगों को ये प्रपोजल ठीक लगा कि यहाँ इसमें आप कि� लड़की की सिचुएशन इम्प्रूव कर रहे हो। फिर मैंने बोला कि भाई आपके ग्रुप में जो लीडर है, उनसे पूछो कि वो इस कानून को पब्लिक में समर्थन देने को तैयार है इस कानून के प्रपोजल को। तो मेरे काफी सारे संपर्क हैं जानना पे कार्य करता हूँ उसे, तो मैंने उनको कहा कि आप जानना और दो छोटे अन्य ウンコプション、ショテンノコプション、ショテンネーム、キャンドル、ソポート、キャンドル、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キ s ッド、キシッド、キシッド、キシッキシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシッド、キシ <c oughs> लड़की की सिचुएशन मजबूत करने की बात है। तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे लीडर साफ़ साफ़ बोलते हैं कि इस बात को तुम साइड में रहो। ये विरोध करने का तरीका होगा। साफ़ शब्दों में उन्होंने विरोध नहीं किया कि ये कानून का नई बात नहीं चाहिए, पर बोल-बोल घुमा के उन्होंने बोला कि इस マラムシャキ、s u b r a m a の i a n Swami、Savitna Bolte、Islamic Kila, or Islamic Athanwad Kila, Unkobolo, Kilauji, Hindulati, Musanjara, Musanko, Roknaki, Bunkarnaki, Akanunko support Koteo. パシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシャでのパシ पर इस समस्या में जो लड़की को नुकसान हो रहा है, कानूनी नुकसान हो रहा है, उस कानूनी नुकसान को कम करने के लिए जो कानून मैंने प्रपोज किया हो, वो भी एक सरल सा कानून है कि भाई लड़की को छूट दो कि उसे कौन से धर्म के कानून के अनुसार कोर्ट में मुकदमा चला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सा� इसलिए यदि आप अन्ना के समर्थक हो या सुब्रमण्यम सामी के समर्थक हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दा अन्ना या दा छोटे अन्ने या सुब्रमण्यम सामी से पूछ लीजिए कि वो इस कानून को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं और उनका जवाब जो भी आता, जवाब नहीं आता है या गोल-गोल जवाब आत 私たちは、Hindu さんとの仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間とラ仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間との仲間 अब ये बात आपने कंफर्म भी कर ली मैंने आपको रेडीश के पोस्ट दिखा दिए पायोनियर के दो-तीन निश्चित तौर के आर्टिकल्स उस समय के बता दिए उसके बावजूद भी आप ये बात अपने फेसबुक के स्टेटस पे नहीं डालते कि 1999 में सुब्रह्मण्यम सामी ने वाराणसी की सरकार घिराई थी और संपर्क था तांडवी को पी तो ये जो लव जियाब के रिलेटेड जो कानून है कि लड़की को छूट दी जाए अदालत के अंदर कि वो किस धर्म के अनुसार अपना मुकदमा चलाती है यदि शादी में खटरा आता है तो इस कानून को सुब्रमण्यम स्वामी सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं वो आप सुब्रमण्यम स्वामी से और धर्म ना और दर्शनीयता सभी से ササメボタンキアーベイマノトキアブロボセサチパナダ。オリアルタジャーバーダイウォイスカムタソポトタトオブリトウィン。バトコンダキトロメトキタリフォトバイスコテベトキタリファリトウダ。キトロエカチェタンキプロしライオアノネスカソポトキア。バキオアミムテレキスプロメンサーミヤードアナウトチョテアネ。ウォーサナリキナプロテスレネガビロータネ。エラジャーキャナプロテスレネガビロータネ。 ジョービー・ジッネー、ジャー・シャイ・パワー、ジョビー、カミネア・アミエ、シャラッパワー、ジョビー、バナミナウォトとボーニカジャンディ、ソニア・ガンディ、シタパラバル、アダキリス・ケイ・マンジャイニー、ウォーヘル・アンビーペ、ナーコーテストン、パブリコーナー、ジャイエ、ジョー、メビーザーカステン。キアー、アサンディーペ、ナーコーテストン、パブリコーテストン、ソニア・ガンディ、ソニア・ア・ガンディ、ソニア・ジャー、スパー、 パンタスパナムスレーケット、ロバトガラカピ、パブリクマンアポテストジャーがフェルスト、スーパーザーディケットパーキャージャー。サピ、マイスカムのサマーズンカーマン、マネス、スプラマンサミケサー、バントコーカー、トキャーキアップ、ウスキュンカジャー、ジャー、フェスクプリキ。アッジャー、ネアタイト、リキエ。キパイ、ヤサワー、マネス、ビスパー、ウシャー、ビスパーメント、エキパークルのジャー。 लेकिन वो फेसबुक स्टेटस पे ये लिखने को तैयार नहीं हैं वो कहे वो तो इसका मतलब क्या हो कि आप भारत के नागरिकों सच बात बताने से मना करते हैं और यदि आप सोचते हो कि सच से तुम्हारे नेता बदनाम हो जाएंगे भाई सच से यदि तुम्हारे नेता बदनाम हो रहे हैं तो मेरी गलती आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे 私たちは大人にサマーズのことのです。私、no、たちは大人、まあ、に関 し, してしししは、大人には、大人に関しては、i 人に関しては、大人に関しては、大人には、大人に関しては、大人に関ししては、大人に関しては、大に関しては、大人に関しては、大人にしては、大人には、は、は、大人は、しては、大人に関ししては、大人ししては、にしししは、に अच्छे कानून बनाना और गलत कानून दूर करना और कानून में कोई गलतियाँ तो वो दूर करना वो हर एक नागरिक का प्रतिबिंब आए। तो इसमें आज के लीगल सेटअप में इस प्रॉब्लम क्या है कि मुस्लिम पर्सनल एक्ट में एक लड़का चार शादी कर सकता है लड़की की मंजूरी के बिना परमिशन के बिना कंपनसेशन नहीं ह� अदालत उसे बढ़ा नहीं सकती और कभी भी वो तलाक तलाक तलाक दे सकता है डिवोर्स दे सकता है और डिवोर्स की धमकी दे सकता है दूसरी शादी ना करे तो दूसरी शादी की धमकी देके एक्सप्लोइट कर सकता है और ये जो तलाक तलाक तलाक कानून में उसकी वजह से 498 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, के प्रोटे� मुस्लिम पर्सन लॉ को निकाला या नहीं वो पूरा अलग मुद्दा हो गया मैं उस कानून के ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ क्यों क्योंकि वो उनकी मर्जी कानून निकाला हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कानून चालू रखना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यदि लड़का और लड़की अपनी मर्जी तो उसे दोनों marriage code का, मैंसे कौनसा marriage code accept करना, अदालत के अंदर, केस जब शुरू होता है, तो वो उसको छूट मिली चाहते, बस इतना ही मेरा proposal है, और आप सारे नेताओं से कुछी है कि वो इसको support कर दिया भी दो, तन्यवाज.